बृहदारण्यकोपनसर शांक्या अये एक ब्राह्मतीन का उद्गान और उसका पाप विदो ते तेहवाच मुचुस्त न उद्गाति तथेति तेभ्यो वागुदगायत योवाच भोगस्त आगायद्यत कल्याणम वदति तदात्मे उद्गात्रा उद्घात्राते पापमा यदे वेदम पापमा उन देवताओं ने वाक से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो वाक ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनके लिए उद्गान किया उसने जो वाणी में भोग था उसे देवताओं के लिए गान किया और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया तब असुरों ने जाना कि इस उद्घाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने उनके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया वह वाक जो रूप निषिद्ध भाषण करती है वही वह पाप है वही वह पाप है ते दवाह विश्चिवाचम वागा देवताचुरुक्तवत तम नोस्मद्य मुद्घा कर्म कुरस्व वागदेवता निवर्त मोद्गात्र कर्म दृष्ट तमेवता जपमंत्रधे असतो सगमये अत चोपासना कर्मण कर्तृत्गागादय यस् परत कर्ति कर्त विषयकर्मस्यवहार वक्षति ध्यातीव लीलायतीव इत्मकर्तिकर्तवा विस्तर्तः षेन उन देवताओं ने ऐसा निश्चय करवाक वाक के अभिमानी देवता से कहा तुम हमारे लिए उद्गान यानी उद्गाता का कर्म करो उन्होंने औद्घात्र कर्म को वाग देवता से ही संपन्न होने योग्य देखा और उसी देवता को मुझे असत से सत के प्रति ले जा इस जप मंत्र का भी अभिधेय जाना यहां भी उपासना और कर्म के कर्ता रूप से वाघादि विवक्षित है क्यों क्योंकि ज्ञान और कर्म संबंधी सारा व्यवहार वस्तुता उन्हीं से होने वाला और उन्हीं का विषय है छठे अध्याय में मानव ध्यान करता है मानव चेष्टा करता है इत्यादि श्रुति विस्तार पूर्वक उस व्यवहार की आत्मकर्तृ आत्मा के द्वारा किए जाने का अभाव पे यह उपसंघरिष्यति अभ्यातादि क्रियाकारक फल जातम तयम व इदम नाम रूपम कर्म अविद्या अविद्याशय अव्याकृतापरम परमाख्यम विद्या विषय अनामकर्मात्मक नेतर संघरिष्यति पृथक यस्तु वागादि परिकल्पितः वागाहारोपरिक संस्यागाहारपक्षपातीन एव दर्शयती दर्शयति्यो भूतेभ्य समुत्था त्यो विनश्यति तस्माुक्ता ज्ञानकर्मकर्तृत्व प्राप्तिवक्षा यहाँ भी अध्याय की समाप्ति में त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म इस वाक्य द्वारा क्रिया कारक और फलसमूह अविद्या के ही विषय हैं इस प्रकार श्रुति उपसंहार करेगी तथा अभ्याकृत से आगे जो नाम रूप और कर्म से रहित परमात्म संयक विद्या का विषय है उसका नेत नैति इस वाक्य द्वारा परमात्मेतर वस्तु का बाध करके अलग ही उपसंहार करेगी और जो वागादि संघात रूप उपाधि से कल्पित संसारी आत्मा है उसे इन भूतों से उत्पन्न होकर वह इन्हीं के नाश के साथ नष्ट हो जाता है इस वाक्य द्वारा वाघादि संघात का पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी अतः बाघादी को ही ज्ञान और कर्म का कर्तृत्व है तथा उन्हें ही उनके फल की प्राप्ति होती है, ऐसी विवक्षा उचित ही है वागते उदाय दुदानम कह पुनरस वागादि समुदायस्य निवृत्तूतास उपकारो निष्पद्यते निष्प्य वदनाद्यापारेण सर्व जसौ वागवादनावृत्ल देवता इस प्रकार कहे जाने परवाकनेथास्तु तथा ऐसा ही हो यह कह कहकर उन प्रार्थी देवताओं के लिए उद्गान किया किंतु इस उद्गान कर्म के द्वारा वाणी से देवताओं के लिए कौन सा कार्य विशेष निष्पन्न हुआ सो बतलाते हैं। वाणी के निमित्त होने पर उसके भाषणादि व्यापार द्वारा वागादि समुदाय का जो उपकार होता है वही उनका कार्य विशेष है उन सबको वाणी के भाषण से होने वाला यह भोग रूप फल ही प्राप्त होता है तम सोभनम वदति पवमेश स्त्रोत्रु वाचनीक्य फल योभन वदती वर्णानी निवर्तयती तत्में मह्यमे तधारण वागदेवता वर्णना उच्चारण अत तदव विशेष य कल्याणम वदती थी यू वदन कार्य सर्वसातोपकरात्मक तद्याजमान उस भोग को तीन पवमों में करके उसने शेष नौ स्रोतों में जो ऋत्पिक संबंधी वाचनिक वाचनिकुटनोट अथात्मे अन्नाद्यगा इसके पश्चात उसने अपने लिए भक्षरूप अन्न का आगान करे इस वचन द्वारा श्रुत जो ऋतुजों का फल था अर्थात वह जो कल्याण यानी सुंदर भाषण वर्णोच्चारण करती थी उसे अपने लिए अर्थात यह मेरे लिए ही हो इस प्रकार गान किया ज्योतिष में बारह स्रोत हैं उनमें से पवमान नामक तीन स्त्रोतों से यजमान के फल का संपादन का शेष नौ स्त्रोत्रों से उनके कल्याण वदन का सामर्थ्य अपने लिए गान किया वर्णों का जो ठीक ठीक उच्चारण है यही वाक्य देवता का साधारण असाधारण कर्म है अतः यणमती इस वाक्य द्वारा उसी को विशेष रूप से बतलाया गया है तथा समस्त संघात का उपकारक उपकारषण कार्य है वह यजमान संबंधी ही है तथा कल्याण वनात्म संबंधा संघावसन देवता रंध्रम प्रति लतेसुरा कथम अने नोस्मा स्वाभाक कर्म चाभि कर्म ज्ञान चाभूयाती शास्त्रजनकर्मज्ञानूपेण ज्योतिष ज्योतिषोदात्रात्म्यति गमीष्यवद्घाता अभिद्रुत्यागम्य स्न आसंगल्क्षण पाना इत्यर्थः विध्यंत कल्याण है इस प्रकार के का का अव, अवसर रूप देखकर उन असुरों ने जाना क्या जाना उन उद्गान कर्म द्वारा ये हमें अर्थात स्वाभाविक ज्ञान और कर्म को दबाकर उद्गाता रूप शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूप ज्योति से हमारा अतिगमन उल्लंघन करेंगे इस प्रकार जानकर उस उज्गाता के पास जाकर उन्होंने अपने रूप पाप से उसे विद्ध ताडित अर्थात संयुक्त कर दिया स यह स पाप्मा प्रजापते पूर्वजन्माचि क्षिप्ता सत्यक्षी क्रियते कॉसौ यदेद अतिपम अनूपम शास्त्र प्रतिषिधम वे नयुक्त असंभवी सादती अन कार्येण अनुगम्य अगम्यम प्रजापते कार्यभूतासु प्रजासु वाची वर्तते स स एवाद प्रजापतेर प्रजासुवाची वर्त सतिपने सजापतिर्वाची गापाधा कार्य मो पापूर्वजन्मावस्थित प्रजापति की बाड़ी में डाला गया था वही यह प्रत्यक्ष किया जाता है वह कौन सा है यह जो अप्रतिरूप अननुरूप यानी शास्त्र से प्रतिषिध भाषण करती है जिससे प्रेरित होकर ही यह इच्छा न होने पर भी असभ्यता पूर्ण विभस और अन्यतादि भाषण करती है इस अननुरूप भाषण रूप, रूप कार्य से अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजापति की कार्यभूता प्रजाओं की वाणी में विद्यमान है प्रजापति की वाणी में पहुंचा हुआ वही पाप अननुरूप भाषण से अनुमित होता है क्योंकि कार्य तो कारण का अनुवर्तन करने वाला होता है प्राण चक्षु श्रोत्र और मन का उद्गांत तथा उनका पाप विद्वना अथह प्राण मुचुस्त न उद्घाएति तथे ते प्राण उद्घाय्य प्राणे भोगस्तम देव्य आगायद्य कल्याण जिघ्रती तदात्मरे पापमारिध्यं स पाप्मा यदि वेदम अप्रतिपम एव स पाप्मा फिर उन्होंने प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब प्राण ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया प्राण में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और जो कुछ वह शुभता है उसे अपने लिए गाया असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे उन्होंने उनके समीप जाकर उसे पाप से विध कर दिया यह जो अनुरूप शुखता है यही वह पाप है यही वह पाप है अथ रुचुस्तम नी ततेति तेभ्य चक्षुरघा यक्षुष भोगस्त्य आघा यत कल्याण पश्य तदात्मते विदुर्ने वैन उदात्रीति तमिध्यु पापना सा यदेद अप्रतिपम पश्य स पाप्मा चक्षुषेखा तुम अपने लिए उद्गान करो तब चक्षु ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया चक्षु में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिए गाया असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विध कर दिया यह जो अनुरूप देव देखता है यही वह पाप है यही वह पाप है अतः स्रोत्रमुचुष्ठ न उद्घाएति तथेतिदाद श्रोत्रे भोगस्त्य आगायल्याण शृणों तदात्मने देव दुर्ने वै न उद्घात्राष्यती तमिद्रुत पापनास ये वेदम अप्रतिरूपम श्रृणोत स एव पापम् फिर उन्होंने स्रोत्र से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब श्रोत्र ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया श्रोत में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिए गाया असुरु ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अथा उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया यह जो अनन्य रूप अनूप करता है वही वह पाप है यही वह पाप है अथ मन उचुस्तम न उद्घाएति तथेति तेभ्यो मन उद्घाद्यो मनसी भोगस्त देभ्य आगायद यकल्पयती तदात्मने ते विदुन वै न उद्घात्री तमिदु पापम विध्य य स पाप्मा यदि वेदम अतिपम संकल्पयती सापमू सा कलवेता देवता हा मेना पापमना विध्यन् फिर उन्होंने मन से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब मन ने तथा सु कहकर उनके लिए उद्गान किया मन में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिए गाया असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया यह जो अनन्य रूप संकल्प करता है यही वह पाप है यही वह पाप है इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पाप का संसर्ग हुआ और ऐसे ही असुरों ने इन्हें पाप से विद्ध किया देवता अथादिदेवता उद्गी निवर्तकवादमंत्र प्रकाश्या उपाश्याचे क्रमण परीक्षित चैतन्य निश्चित आसीत वाघादिदेवता क्रमेण परीक्ष्य मणा कल्याण विषय विशे विशेषत् विषयसात्म संबंध संगतहे असुरपापर्गा निवर्तना उद्गी निवर्तनाधे असतो सनुपास अशुद्धवादि ताराव्यापक इसी प्रकार घादिदेवता उद्गीत कर्म के कर्ता होने से जप मंत्र द्वारा प्रकाश और उपास्य है ऐसा जानकर देवताओं ने क्रमशः उनकी परीक्षा की देवताओं को उनके विषय में यही निश्चय था कि क्रमशः परीक्षा किए जाने पर वागाधि देवता कल्याण विषय विशेष का अपने से संबंध रखने की आसक्ति के कारण आसुर पाप का संसर्ग हो जाने से उद्गीत कर्म का निर्वाह करने में समर्थ नहीं है अतः अशुद्ध और दूसरों में अव्यापक होने के कारण मुझको असत थे की ओर ले जाओ इस जप मंत्र से अप्रकाश और अनुपास्य है। अकाश्य औरुपा हैलवनुक्ता दल्याण कल्याण कार्यदर्शना वागाद पापमना विध्यन पापमना विध्वंत यदापिपन पाप भी संसर्ग कृतवंत भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य देखे जाने से त्वगादि अन्य देवगण भी वागादि के समान ही हैं इन्हें भी असुरु ने पाप से वेद दिया है ऊपर जो कहा गया है कि पाप से वेद दिया उसका यही तात्पर्य है कि पाप के द्वारा उन्हें संस्लिप्त कर दिया यानी पाप से उनका संसर्ग कर दिया मुख्य प्राण का उदगान उसका पाप विद्ध न होना तथा उसकी उपासना का फल वागादि देवता वाघादिदेवता उपासना अभी मृतमना शरणाहतो देवा क्रमेण वाघादिदेवताओं की उपासना करने पर भी मृत्यु का अतिक्रमण करने में किसी को अपना सहायक न पाकर देवताओं ने क्रमशः अथ हे मासणमुचुस्तम न उद्घाएती तथेति तेभ्य साण उद्घाय ते विदुर्न वैन उदात्र्यीति तम्युद्रुद्व्य पात्मना सामन मृत्लोठ विध्वंसेत विध्वंसम विस्वचो विनेशुस्तो देवा अभुवराशुरा भवत्यात्मना परिसंभ्रातृ्यो भवत्या एवं फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर इस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया असुरु ने जाना कि इस उजगाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध करना चाह किंतु जिस प्रकार पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गए तब देवगण प्रकृति हो गए और असुरों का पराभव हुआ जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापति रूप से स्थित होता है और और उसे द्वेश करने वाले भ्रातृव्य सौतेले भाई का पराभव होता है अथानर इम प्रदर्शनाथ आसन मसेस मुखातरबिलचुस्त न उदाएति तथेत सननमुपगते साणो सा मुख्य उद्दायदी पुवत पापम दोषा आसंग्य संवेदनमें वागादिषु लब्धा संसर्गी मुख्यम प्राण स्वेनासंग्यदोषेण वागाषु लसरा तद्यासुर्न विध्वस्ता तदन इमं अनि अंगुली आदि द्वारा प्रत्यक्ष संकेत प्रदर्शित करने के लिए है उन्होंने आसन्य में में रहने वाले प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तब तथास्तु कहकर अपनी शरण में आए हुए देवताओं के लिए उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया इत्यादि सब प्रसंग पूर्व समझना चाहिए असुरु ने जो दोष के संसर्ग से रही था उस मुख्य प्राण को पाप से विद्ध करना चाह अपने रूप दोष के कारण वागादि में उनकी गति हो गई थी किंतु उसी अभ्यास की अनुवृत्ति से मुख्य प्राण के साथ संसर्ग करने को उद्यत होने पर वे नाश को प्राप्त हो गए अर्थात विध्वस्त हो गए कथमिवा इतरे दृष्टान्त उच्यते स यथा स दृष्टान्त यथालोके मान पाषाण मृत्व गाप्य रोष्ठ पांशुंड पाषाणचूर्णनाशास्म्क्षि स्वयं विध्वंसेत विस्वसेत विचूर्णी भवत एव येमे विध्वंसम विशेषेण्वस विस्वो नागत विनयशुर्न यस्मा आसुर विनाश देवत्व प्रतिबंध स्वाभाविक असंग दनित पाप, वियोगा, असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राणाश्रय बला देवादेय प्रकृता अभुवन किस प्रकार विध्वस्त हो गए इस विषय में दृष्टान्त दिया जाता है स यथा जैसा कि वह दृष्टान्त है लोक में पाचाण को चूर्ण करने के लिए एका हुआ लोस्ट मिट्टी का ढेला उस अस्मा यानी पत्थर पर जाकर पहुंचकर अर्थात पत्थर को प्राप्त होकर स्वयं विध्वस्त छिन्न भिन्न यानी चूर्ण हो जाता है उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त होकर विशेष रूप से ध्वस्त होकर विश्व यानी गतियों को प्राप्त होते हुए विनष्ट हो गए क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए असुर भाव का विनाश हो जाने से देवत्व के प्रति स्वाभाविक अभिनवेश जनित पाप से वियोग हो जाने के कारण असंसर्ग धर्म में मुख्य प्राण के आश्रय के प्रभाव से देवगण प्रकृतिस्थ हो गए किम भवन तम देवध्यात्मक वक्षारण पूर्वप्यध्यात्मन एव संतह स्वाभाविक पापमना तिरस्कृत विज्ञा पिंडमा आसन ते तत्पात, तत्पात्म शास्त्र समर्पित तत् तत्मुमात्रिम शास्त्रर्पित बभूवरिथ कि असुरा पराब निवर्तते पराभूता विनष्टाथ वे क्या हो गए सो बतलाया जाता है वे आगे बतलाए जाने वाले अपने अज्ञाधि रूप देवभाव को प्राप्त हो गए पहले भी वे अज्ञात स्वरूप ही थे अपने स्वभाव जनित पाप से, विज्ञान शक्ति के हो जाने से वे पिंड मात्र, मात्र के अभिमान को त्याग कर शास्त्र समर्पित वागादि अज्ञाधि रूपता के अभिमान से युक्त हो गए तथा उनके प्रतिपक्षी वे असुरगण पराभूत हो गए इस प्रकार पराभवन फुटनोट मूल में तत्देवा अभवन परा असुरा ऐसा पाठ है इसमें एक वाक्य तत्व देवा अभवन है और दूसरा परा अभवन पराभवन है इसमें अभवन क्रिया के अनुवृत्ति हुई है यहाँ अभवन क्रिया के अनुवृत्ति होती है वे पराभूत यानी विनष्ट हो गए यथा पुरा पुराकल्पे नर्णित पूर्व यजमान क्रांत कालिक एकतामेवाख्यायिकारूपा श्रुतिम दृष्टि तेन क्रमेण भागादिदेवता परीक्ष्यपोषा संगदोषना दोषास्पद मुक्षणपगम्य बाग्याद्याध्यात्मकंडमरछिन्ना चिंता वैराजपिंडा वागात्म वर्तमान प्रजापतिव शास्त्र प्रकाशिम प्रतिपन्न तथैवाय यजम्व विधिना प्रजापतिस्वेणात्मना पराचाश प्रजापतिवक्षूता पाप्मा भ्रातृभ्योति येषा कस्ि भ्रातृभ्यो भरताद्य इरसकरण यस्ंद्रिय संगजनिता पाप्मा चरमत्मस्वरूपतिरस्करणेतुवात्सरा विशीये लोष्टव प्राणपरिस्पंगात कस्तत्फल वेद प्रतिपद्यते पूर्व प्रतिप्यते पूर्वयजम जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूतकालिक इस आख्यायिका का रूपा रूप को देखकर उसी क्रम से भागादि देवताओं की परीक्षा कर उन्हें अभिनिवेश जनित पाप के संसर्ग रूप दोष के कारण त्याग कर जो दोष का आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राण को ही आत्मभाव से प्राप्त हो आध्यात्मिक पिंड मात्र से परिच्छागा में आत्मतत्व का अभिमान छोड़कर वाघादि की रूपता विषयक शास्त्र प्रकाशित विराट पिंडाभिमान यानी वर्तमान को प्राप्त हुआ था उसी प्रकार यह वर्तमान यजमान भी उसी क्रम से प्रजापति से स्थित होता है तथा इसके प्रजापतित्व का प्रतिपक्ष भूत भाप रूपी द्वेष करने वाला भ्रातृब्य सौतेला भाई पराभव को प्राप्त होता है भरतादि के समान कोई कोई भ्रातृत्व द्वेश न करने वाला भी होता है किंतु जो इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से होने वाला पाप पापरूप भ्रातृत्व है वह द्वेष्टा ही होता है कारण वह आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप के तिरस्कार का हेतु होता है प्राण का संग होने पर मृतपिंड के समान पराभूत नष्ट हो जाता है यह फल किसको मिलता है इस प्रश्रुति कहती है जो ऐसा जानता है अर्थात पूर्व यजमान के समान जो उपरयुक्त प्राण को आत्मस्वरूप से जानता है मुख्य प्राण का, का रूप आंगिस्स फल मुपसृत्याधुनाख्यायमेवाश्रिता कस्माच तो हेतु बाघादी मुक्ति मुख्यराण आत्म आश्रयित तदुपत्तिरूपणा यस्द बाघादीना पिंडादीना चाधारण चा आत्मात अर्थमाक्षायिक श्रुति ही फल का उपसंहार कर अर्थात फलयुक्त प्रधान विधि का वर्णन कर अब श्रुति आख्यायिका के ही रूप का आश्रय करके कहती है वाघादि अन्य सब प्राणों को छोड़कर मुख्य प्राण का ही आत्मभाव से क्यों आश्रय लेना चाहिए उसकी उत्पत्ति बतलाने के लिए अर्थात क्योंकि यह मुख्य प्राण वाघादि और पिंडादि का साधारण आत्मा है इसलिए यही आत्म भाव से आश्रयितव्य है इस अर्थ को आख्यायिका से दिखलाते हुए श्रुति कहती है ए हो चू कुशोद्यो न इतम अशक्त्यय आती अंगानासह वे बोले जिसने हमें इस प्रकार आसक्त देवभाव को प्राप्त किया है वह कहाँ है उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि यह हा मुख के भीतर है अतः यह आंगिरस है, क्योंकि यह अंगों का रस है प्रजापति प्राणेन मुख्य परिप्रातस्वरूप फलस्था किम इीति वर्तके क्व कस्मिन्नु कस्मुत कह जो नोस्मित असक्त ही लोके उपकृता मुख्य प्राण के द्वारा देव देवस्वरूप को प्राप्त कराए हुए वे प्रजापति के फलावस्थित प्राण कहने लगे क्या कहने लगे सो बतलाते हैं कि क्वनु यह अर्थ में है अर्थात भला वह कहा किसमें रहता है कौन जिसने हमें इस प्रकार आसक्त संजित किया अर्थात आत्मभाव से देवत्व को प्राप्त कराया है लोक में किसी के द्वारा उपकृत होने वाले लोग उस उपकारी का स्मरण किया ही करते हैं लोक लोकवदेव स्मरतों विचार रह कार्यकरण संघाते आत्मनिवपलब्धवंत कथम अमाश्येन्तरी आस्य मुखे यह आकाश और इंद्रियों के संघात रूप अपने शरीर में ही उपलब्ध किया किस प्रकार उपलब्ध किया यह आस्य के भीतर है हास्य अर्थात मुख में जो आकाश है उसी में यह प्रत्यक्ष विद्यमान है सभी लोग विचार कर निश्चय करते हैं उसी प्रकार देवों ने भी किया यस्मंतराशे वागात्म विशेषमानश्रिवर्तमान उपलब्ध देव तस्माणोस्याो विशेषाश्रयाचितगादीन अत एवा गिशस आत्मा कार्यक्रम क्योंकि देवताओं ने इसे वागादी रूप से किसी विशेष का आश्रय आश्रय न न करके अंतराकाश में ही उपलब्ध किया था, इसलिए वह प्राण है, तथा किसी विशेष इंद्रिय का न करने के कारण उसने इंद्रियों को अशक्त अग्नि देवाभाव से संयुक्त किया इसी से वह भूत और इंद्रियों का आंगिरस आत्मा है कथमांग प्रसिद्धम शेत दंगा कार्यकनलक्षण रस आम कथम पुनरंगरस तदप्राप्ते वक्षा यस्म्छांगरसवाद विशेषाश्रित्वाच्च कार्यक्रम साधारण आत्माशुद्ध से तस्माघादीनपा प्राण एवाम नाश्रित आत्मा प्राप्ते विपर्यये दर्शनाथ यह अंगरस क्यों है क्योंकि यह कार्य करण रूप अंगों का रस सार अर्थात आत्मा है ऐसा प्रसिद्ध है किंतु इसका अंग तो क्यों है क्योंकि इसके चले जाने पर शरीर सूख जाता है ऐसा हम आगे कहेंगे इस प्रकार क्योंकि यह अंगरस होने से और किसी विशेष के आश्रित न होने के कारण भूत और इंद्रियों का साधारण आत्मा है और विशुद्ध भी है इसलिए वाघादि को छोड़कर प्राण ही का आत्मभाव से आश्रय लेना चाहिए यह इस वाक्य का तात्पर्य है आत्मा को ही आत्मस्वरूप से जानना चाहिए क्योंकि अविपरीत बोध से ही श्रेय की प्राप्ति होती है विपरीत ज्ञान से तो अनिष्ट की ही प्राप्ति देखी गई है